सामान्य अधिक्रण प्रती प्रमाण है हमारे लिए ऐसे पूर्व पक्ष ने तर्क अनुकूल तर्क हमारे पास सामान्य अधिक्रण प्रती है नीला घटाहा तब कहते हैं जवाब दे के नहीं नहीं क्योंकि सामान्य कभी बोध नहीं करा सकता जो सामान्य अधिक्रण प्रती होता है वो संबंध सामान्य कभी बोध नहीं करा सकता संबंध विशेष कैसे निश्चाक हो जाएगा असंभव है क्योंकि संसार में क्या देखा जा रहा है दृष्टांत दे रहे देखो असत संबंध है रजघ घट हिमवत तथा क्योंकि संसार में क्या देख देखने को मिल रहा है कि संबंध के न रहने पर भी सामना पर हो रहा है हिंदियाचल हिमालय नाम लिखे जा रहे हैं समा पर हो रहा है संबंध नहीं है उन दोनों के बीच में तो भी प्रथमान प्रयोग हो रहा है सामना प्रयोग हो रहा है और संबंध है ज्जु और घट वहां साम्राज्य प्रयोग होता नहीं है रस्सी से घट को बांध दिया गया है ऐसे रज्जु और घटा ऐसे दोनों प्रतिमा का प्रयोग कोई करता नहीं रज्जु विशिष्टो घटा बोलेगा लेकिन रज्जु घटा करके सामना कोई करता नहीं देखो संबंध न रहने पर भी सामनेकरण हो रहा है और कहीं संबंध होने पर भी सामान्य हो रहा है अत सामनाधिकरण संबंध का बोधक नहीं है नियामक ही नहीं है तो विशेष का कहां से ज्ञान करा देगा सम्वादि का ये पक्ष खत्म कर दिए थे हम लोग अब कदम भेदा भेद निबंधन है फिर भेदा भेद निबंधक मान लो भेदा भेद कारण बनता है भेद का कौन प्रतीति नीला घट इत्यादि प्रतीतियों का जो निमित्त क्या है वो भेदा भेद है वो गया घट रूप है न घट और रूप इन दोनों के बीच में क्या है भेद और अभेद क्योंकि हमने लिया है वहां पर पांचों को लिए थे ना जोड़िया पांच जोड़ियों में समय करना है उन जोड़ियों में भेद भी है और अभेद भी है इसे भी समय मानना पड़ता है केवल भेद होगा तो संयम संबंध हो जाएगा और अत्यंत अभेद रहेगा तो ताला संबंध हो जाएगा और यहां जा भेद भी दोनों कराते समय मानूंगा अरे भेदा भेद ही इन प्रतीतियों में समवाय को सिद्ध करने के हमारा नियामक बनेगा कारण बनेगा निमित्त बनेगा ऐसा जब पूरे पक्ष कहता है कहते हैं कि भाई भेदा भेद का मतलब समझाओ थोड़ा घट और रूप जाति व्यक्ति है नहीं जाति व्यक्ति क्रिया क्रियावान अवयव अवयवी और नित्य पदार्थ विशेष ये परस्पर भिन्न है ये समझ में आती आप शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हो दो अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहा है ना घट और रूप तो ठीक है दो शब्द की अगर बोध दो वाच्च बिन हो जाएगा तो भेद तो हमें स्पष्ट मालूम भी हो जाता है लेकिन इन दोनों में आभेद मुझे समझाओ क्या होता है सिद्धांति देखो अस्तित्व भेद्रतिपन्ना घट रूप यो घट और रूप के बीच में इसी प्रचार में समझना सब जोड़ियों का बीच में भेद है यह बात तो संप्रतिपन्न सम्य प्रकार से सभी को ज्ञान है लेकिन अभेद पुनः कौशिया इन दोनों का बीच में अभेद जो करे वो क्या है वो, वो कैसा होता है अभेद इन दोनों के बीच में विकल्प उठाएंगे अभेदार तो तीन करेंगे सबसे पहला भेदभाव भेद का अभाव भेदाभाव भाव एक अर्थ है दूसरा पद विरोधी बने भेद विरोधी तीसरा भेद अन्य तो भेद से भिन्न ये तीन पक्ष दिया अभेद पुनःकाशिया भेदा भाव तद्विरोधी, विरोधी तदन्योवा भेद के भाव कहते हो या तद विरोधी भेद के विरोधी कहते हो या तद अन्यम भेद से भिन्न कहते हो न ना नावत प्रथम पहला पक्ष नहीं हो सकता भेद भेड़ और भेदा भाव साथ हो सकता है क्या क्योंकि ये किसका अर्थ है अभेद शब्द का अर्थ है ना ये तीनों अब किसका मिले रहे का। और ये आया हुआ है है है भेद भेद भेद के साथ रह रहा का एक हिस्सा है उस अभेदा की व्याख्या कर है। रहे हैं है? और बीच रूप। रूप में रूपों का परस्पर क्या है घट और रूप भिन्न भी है अभिनन्न भी है आपने कहा और उस भेद तो समझ में आ रही है पूछा करके भेदाभाव कर दिया तो क्या होगा भेद और अभेदारे भेदा भाव भेद भेदा भाव कहना पड़ेगा भेद भेड़ और भेदा भाव दोनों एक हो सकता है क्या स्वस्व एक में हो नहीं सकता क्यों विरोधा यदि भेद है फिर वह भेदा भाव तो नहीं हो सकता यदि भेदभाव है तो भेद नहीं हो सकता दोनों कहां से सकता है यदि कोई क्या घट भी है घटाभाव भी है कैसा होगा क्योंकि तदवत्ता बुद्धि प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक नियम सामान्य तदवत्ता बुद्धि के प्रति तद अभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक होता है यदि भेदवत्ता है गढ़ रूप में भेदवत्ता बुद्धि है तो भेदा बुद्धि यहाँ नहीं हो सकती प्रतिबंध हो जाता है अतएव पहला पक्ष गलत हो गया अभेदकार भेदा भाव नहीं हो सकता तद विरोधी का भी अर्थ क्या करोगे भेद का विरोधी का मतलब क्या भेद का विरोध कैसे हो सकता है तीन प्रक्रिया हो सकती है इसे दूसरे पक्ष का तीन अर्थ करेंगे। भाव, पक्ष खंडन के बाद है। भेद विरोधी पक्ष को तीन भाग में बांटेंगे भेद विरोधी का अर्थ आश्रयकृत विरोध है आश्रयकृत विरोध है या कार्यकृत विरोध है या कार्य कार्यकृत विरोध है विरोध तीन प्रकार है। विरोध हो जाए विरोध हो न द्वितीय आश्रय कृत कार्य कार्यकृतो विरोधो वह सियात पूछा सर्वतः पहले तीनों ही तीनों में से एक दोष सामान्य रूप तीनों पक्ष में दे रहे हैं क्या सर्वता तद विरोध अनुवृत्त यदि विरोध है तो विरोध तो मिटाएगा कौन जो आश्रयकृत विरोध है वो भी कंटिन्यू रहेगा लगातार बना रहेगा क्योंकि ये आश्रय है वो आश्रय ही है कभी अभी तो हो नहीं पाएगा आश्रयकृत विरोध तो बना रहेगा हम्म और स्वरूपकृत विरोध भी है ये गुण है तो गुण है विरोध बना रहेगा वो कोई मिटा नहीं पाएगा आपका समवाय आकर के इसको मिटा नहीं सकता है कार्यकृत विरोध करोगे तो ये भी कारी है इसमें और ये भी कार्य अपने कारणों में इसकी दृष्टिकोण में जो एक कारण ही रहेगा सदा और ये कार्य रहेगा कार्यकृत विरोध जो कार्यक्रम भाव का जो परस्पर विरुद्धता है वो भी सदा बना रहेगा उसे कौन मिटाएगा अतव आशीर्कृत विरोध को भी कोई मिटा नहीं सकता स्वरूप विरोध हो उसे भी कोई नहीं बिटा सकता कार्यकृत विरोध हो तुम तो भी नहीं मिटा सकते अभेद को स्वीकार करने का कोई प्रयोजन सिद्ध ही नहीं हुआ वही कह रहे हैं सर्वथा तद विरोध अनुवृत्ते है समझाने का द्वितीय तो तदेव अस्तुम प्रथम इस तीन पक्ष में भी दूसरा स्वरूपकृत विरोध यदि भेद का स्वरूपकृत विरोध का नाम अभेद है भेद और भेद-अभेद भेदा हो जाएगा भेद और अर्थ हो जाएगा भेद और भेद का स्वरूपकृत विरोध अर्थ हो जाएगा भेद-अभेद का यदि ऐसा है भेद का स्वरूपकृत विरोध यदि भेद दूसरे में आ रहा हो फिर अभेद का मतलब क्या जाता या तो भेद ही रखो या भेद का स्वरूप विरोधी रहेगा दो में तो, तो तदेव अस्त किम भेद से क्या फायदा हुआ भेद और अभेद में से जो प्रथम कौन है भेद है इसका फायदा ही क्या रहेगा यदि अभेद कारता अपने भेद का स्वरूप विरोध मान लो तो भेद का स्वर्ग विरोध यदि घट रूप के बीच में है विरोध है इसका मतलब क्या भेद बिल्कुल नहीं है भेद बिल्कुल नहीं है तो भेदा भेद कहाना ही गलत हो गया जिसमें भेद नहीं है उसको आप भेदा भेद कहोगे अनुचित हो जाएगा तृतीय समवायना अनिकार्थ या तृतीय कार्य तीसरा पक्ष भेदाधन्य भेद और भेद से भिन्न भेद और भेद अभेदार्थ भेद भिन्नम भेद और भेद से भिन्न भेद और भेद से भिन्न का क्या होगा और भेद भिन्न क्या चीज है वो? भेद खुद। लिखोगे भेदान्य अर्थ क्या होगा अर भेद भेदान्य अर्थ होगा ना भेद भेदान्य अर्थ हो जाएगी वो अन्य क्या होगा वो कथा है सिद्धांति समय होगा संवाय क्या होगा जिसको हम मानना चाह रहे उसके अलावा और कुछ नास्ती नहीं है नकार नकारि बना अस्ति और अभी तक समय तो सिद्धि नहीं हुआ है ना संवाय तो सिद्ध तो आपने अनुमान बनाया है अस्थि तत्व समवाय के मामले में ही तो चर्चा हो रही है अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ है उसके लिए सिद्ध करने के लिए आपने अनुमान बनाया है उसका भेदाभेद इसलिए उस भेध आप समवाय को नहीं ला सकते क्योंकि अस्तित्व इदानी में प्रिय अस्तित्व प्रतिपत्ति क्योंकि अभी आपका अनुमान के ऊपर चर्चा चल रहा है अभी साथी को सिद्ध किया नहीं है अभी वो सिद्ध हुआ ही नहीं है घटर रूपये और त्रिद्रा भाव नास्तिक इति व्याहता भेदी गट रूप गट और रूप के बीच में आपने क्या कहा तो भेद, भेद जाएगा भेद भिन्न का मतलब क्या भेद है और भेद भिन्न है का तो भेद नहीं है यह अर्थ तो हो जाएगा इसका ऐसा हो सकता है एक जगह तुम कार्य हो भेद है और इतरे अन्योन अभाव नहीं है नहीं होती भेद और अन्य भाव क्या चीजें दोनों प्रयाग अच्छी भेद कहो अन्योन्या भाव कहो को कोई अंतर नहीं है दोनों प्रयाग शब्द है न्याय और वैशे घटा पीछे यदि इनका इंतरित्र अभाव नहीं है इसी का नाम अभेद इसका नाम क्या है अभेद कह दो यदि ऐसा कहते हो भेद अस्थि कहा आपने पहला में क्या है भेद अस्थि कहा और दूसरे अंश क्या कर रहे हो भेद और नास्तिक कह देते हो इस कारण क्या होगा भगत व्याघात दोष हो जाएगा है ना भेद है भी बोल रहे हो और भेद नहीं भी बोलोगे ये तो हो नहीं सकता क्यों इतना की व्याहत देखो व्याघात दोष हो ना भेद अस्थि और अन्योन्य भाव नास्तिक कह देना ये व्याघात दोष है क्यों कही हो क्योंकि हमारे मत में भेद और अन्योन्या भाव दोनों क्या है पर्यायी स्वरूपम भेदश्चित और स्वरूप ही भेद स्वरूप ही भेद है ऐसे पक्षी में है प्रत्येक प्रती है तुम दुर्घटो घट घट का स्वरूप भी भेद है रूप का स्वरूप भी भेद विकास हो गए भेद का ज्ञान के क्या हमेशा होता है प्रति की अपेक्षा होती है यदि आप कहोगे भेद है हम सब पूछे किसका भेद है घटका भेजे पट का भेजे मटका भेजे बोलना पड़ेगा किसी भेद प्रतियोगी के बिना भेद व्यवहार होगा ही नहीं अभी को घट का स्वरूप ही भेजे रूप का स्वरूप भेजे नहीं कह दोगे फिर वो भेद किस प्रतियोगी का है ये बताना पड़ेगा प्रतियोगी सापेक्ष घट गया जरूरता हो जाएगा सर जो आदमी सीधे अंधा भी हाथ से पकड़े घट को समझ रहा है कुछ भी पहले घट नहीं समझ सकते पहले प्रतियोगी जानना पड़ेगा प्रतियोगी कौन है सब घट को जान पाएगा तो घट का स्वरूप भेदात्मक है इसे स्वरूप भी नहीं बोल सकते यदि स्वरूप मान वो स्वरूप किसका स्वरूप है घट रूप का स्वरूप मानाएगा और घट और रूप का भेद हो जाएगा वो भेद घट और रूप को जानने के लिए हमें किसी अन्य प्रतियोगी को जानना पड़ जाएगा ये आपत्ति है क्योंकि हमेशा भेद का ज्ञान प्रतियोगी का अधीन है कोई भी अभाव का ज्ञान वैसे घटाभाव बोला तो घट प्रतियोगी ज्ञान अधीन है ना नहीं तो का ज्ञान कैसा होगा घटक प्राग भाव वाले तो भी घट का ज्ञान जरूरी है घट वाले के था था। तो भी घट का ज्ञान जरूरी है घट का अन्य अनुभाव का तो भी घट ज्ञान जरूरी है ने कोई भी अभाव ज्ञान हो उसे पृथ्वी ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो जाता है इसीलिए घट रुप स्वरूप ही भेद है ऐसा नहीं बोलना नहीं तो दुनिया में किसी को घट रूप का ही नहीं होगा उसका भी कोई प्रतियोगी हो होगी और उस प्रति बारे पूछूंगा उसका क्या संबंध है वहाँ स्वरूप ही भेद हो जाएगा तो अनावश्यक दोष हो जाएगा इसलिए कहते हैं कर ही तत्प्रतीत है प्रतियोगापे तो उसके प्रती के लिए हमें प्रतियोगापेक्ष होना पड़ जाएगा जो कि अत्यंत असंभव हो जाता है नच प्रथम द्वितीय घट रूपयोर अभाव प्रसंगा अच्छा प्रथम द्वितीय द्वितीय पक्ष के अंदर जो तीन विकल्प है ना प्रथम त्वित आश्रीकृत और इन दोनों को ले रहे हैं एक साथ थी थी थी हो, रूप और और अभाव प्रसंगार समस्या क्या होगा घट का अभाव होने लगेगा दोनों ही अभाव हो जाएंगे क्योंकि भेद का विरोध आश्रय कौन है घट तत्कृत भेद विरोधी हो जाएगा भेद रूप में उसका विरोध कौन हो जाएगा स्वयं घट में आएगा इस रूप जो आश्रित है उसके ही भेद विरोधी लो उसका भेद है घट उसका विरोधी हो जाएगा स्वयं इस तरह से स्वयं में आपत्ति आ जाए वस्तुओं का घट रूप दोनों की अभाव की इसलिए आप जो है तद्विरोधी और तद्विरोधी में भी विरोध या विरोध तो ले नहीं सकते ना चरमा चलो फिर कार्यकृत विरोध मान लो तो हम पूछते हैं क्या कार्य इन दोनों के बीच में हो रहा है भाई घट में रुख पैदा हुआ घट्ट रूप के संबंध को जाने के लिए अनुमान बनाया यह अनुमान बनाने किस अनुमान बनाया समाज करने के लिए किया। कौन है संयोग स्व्य संबंधा भिन्न ये था हेतु दिया था उसने और इस दाम में खंड करना यह अनुमान का और उसके लिए विचार कर रहे हैं आप अनुमान जो बनाए हैं इसमें क्या प्रमाण है सामनाकरण प्रमाण है कहा नहीं हो पाया फिर आपने कहा भेद तो समझ में आती है अवेद का अर्थ हमने पूछा और अवेद पूछा अपने का और भेद का विरोध क्या है यहाँ पर तो आपने का कार्यकृत भेद विरोध है कार्यकृत भेद का विरोध है यहाँ पर यदि ऐसा कहते हो तो हम आपसे पूछते हैं तयो कार्य प्रतिपुति से किंचित इन दोनों का बीच में क्या कार्य हो रहा है आपको एक ज्ञान हुआ घट रूप संबंधो कार्य है ज्ञान आपको हो रहा है घट रूप का पीछे कोई संबंध है ऐसे जो, जो आपके मन में निश्चय हो रहा है विचार आ रहा है यह विचार ही कार्य है क्या अत भिन्न को अन्य कोई चीज कार्य मानते ज्ञान के अलावा प्रथमे न कदाचित तय प्रतिपद स्थिति इतर प्रति विरोधि नी। भी उनमें भी दो पक्ष कर दिया इसमें भी दो भाग कर दिया भी। ना प्रतिपत्ति कार्य मान रहे हो या तीपत्ति तो से भिन्न कोई चीज को कार्य मानते हो भी दो पक्ष कर दिया उसे भी कहेंगे अभी भाई तृतीय पक्ष में भी स्थिति ऐसी स्थिति है पूछना चाहेंगे इतर प्रतिविरोध या तल अतिरिक्त की अपेक्षा कहा है क्या आप कहना चाहते इतर प्रतिविरोधी का ज्ञान होना यह अपेक्षा को लेकर ज्ञान होना प्रतिपक्ष में प्रतिपत्ति प्रति पक्ष में फिर दो प्रथम न कदा जुटे हो प्रतिपत्ति दो कर दिया इतरा प्रतिविरोधी और तद अतिरिक्त अपेक्षी अतिरिक्त अपेक्षणी प्रतिपत्ति मानोगे आप कहते हैं पहला यदि इतरा प्रतिविरोधी को लेकर के हमें ज्ञान करना अच्छा है तो ज्ञान ही पैदा नहीं होगा क्योंकि रूप से इतर घट का प्रतिविरोधी को जानो तब घट रूप का ज्ञान होगा सर घट से इतर रूप का प्रतिविरोधी कौन है जानो तब चाहे घट रूप का ज्ञान होगा ऐसे नहीं कहोगे तो ज्ञान पैदा नहीं होगा कभी किसी कि वो जो इन दोनों से इतर है उसके भी के लिए हम पूछेंगे वो भी इतर साप है या नहीं ऐसा नेंगे विरोध बना रहेगा रहे उन दोनों को मिलाकर कोई ज्ञान ही पैदा नहीं कर सकता है ज्ञान हो जाएंगे तो घट और रूप इन दोनों के बीच में सदाई विरोध यदि रह जाए फिर इन दोनों को मिला करके घटल उपम ऐसा एक ज्ञान घटस में थी घटल उपम कर ही निर्माण हो गया और द्वितीय तो वस्तु मन ना अद्वितीय पक्ष में यदि अतिरिक्त अबेशा करने लगोगे फिर अतिरिक्त को लेकर के व्यवहार कर दो पहला की क्या जरूरत है और तृतीय मैंने तदिन्न पक्ष में संविधान जन्म ही वर्घटन एक तो वहां जो पहले में तो वही आए ज्ञान को उदय ही नहीं होगा किसी को अतिरिक्त अपेक्षा करोगे वो भी उसके अतिरिक्त अपेक्षा करेगा वो भी उसके अतिरिक्त अपेक्षा करेगा अनवस्था हो जाएगी ज्ञान कभी तो उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा इसलिए हमारे पक्ष मानना ज्यादा उचित यहाँ तो खंडन हो गया किसी प्रकारों को लेकर चलता हूं तो आपके पास तो जवाब ही नहीं है और वेद से अन्य पक्ष में तो क्या होगा बता चुके हैं वो सामवाय से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता और असमवाय जो हम सिद्ध करें वही होगा कहते हैं यदि शब्द वाच्य भिन्न शब्द के द्वारा वाच्य हो जाए जिस रूप है घट से घट रूप के द्वारा वाच्य हो जाए और इस रूप भी घट के द्वारा आपस में एक दूसरे का दोनों शब्द है अर्थवाच्य रूप घट है तत्पेक्ष भिन्न शब्द वाच्य तदअपेक्ष भिन्नम कि दो पदार्थ जब हैं जहां पर कहीं भी अपर्यावाची दो पदार्थ मान के चलोगे तो शब्दों से जो अपर्याचित भिन्न भिन्न दो शब्दों से कहे जाते हैं जो वे दोनों भिन्न होते हैं यथा घट और घटगत रूप का भेद मानना होगा क्यों मानना होगा कि भिन्न वस्तुओं की विशिष्ट के लिए है दो उन दोनों की विशिष्ट प्रति करना चाहते हैं, घट का रूप है घट रूपम ये बोलना चाहते हो तो विशिष्ट प्रति करना चाहते हो वह बिना किसी संबंध के बिना रूप शब्द वाच्य है जो घट शब्द वाच्य वो दोनों भिन्न वस्तु है एक गुणी है एक गुण है और ऐसों का विशिष्ट अपरयवाच्य इसलिए जैसे घट रूप क्या है? है नहीं ये दोनों अप्रयवाची शब्द है ऐसे अप्रयवाची शब्दों के बोध वस्तुओं का परस्पर विशिष्टार्थ बोध कराना आप चाहते हैं तो बिना कोई संबंध का हो नहीं सकता और यह दोनों द्रव्य भी नहीं है कि आप सहयोग और दोनों भिन्न होने के नाते यहां जो भेद है वह अन्योन्य भावक भेद है घटा रूपम न भवती रूपम घटो नवती ऐसा ही तो व्यवहार होगा गट रूप के बीच में समझ नहीं हो सकता क्योंकि ताल है स्व का में ग्रहण करें तो ताल होगा या स्व में दूसरे का भेद ग्रहण करें तब ताल होगा और किंतु में, कि तो में विशिष्टता पैदा करना चाह रहे विशिष्ट प्रतीत करना चाह रहे इसीलिए यहां पर तादत भी नहीं है संयोग भी नहीं है होगा क्या तो संवाही था घटापेक्षा घटगत रूप मिति क्योंकि घट की अपेक्षा से घटगत रूप क्या है घट से भिन्न है विवाद का ठीक है ये पूर्व पक्षे का अनुमान गलत है और आपका अपना अनुमान सही है सिद्ध हो गया और संवाय पदार्थ से हो जाए लेकिन वह समवाय एक है कि अनेक नित्य है कि अनित्य प्रश्न उठता है तब पहले हम सिद्ध करेंगे वह समवाय एक मानना पड़ेगा कैसे क्योंकि एक होगा संबंध जब संबंधी अनेक हो तो संबंध भी अनेक मानना पड़ेगा जब संबंधी एक है तब तिर संबंध भी एक होगा इसे दृष्टान चांद बुझ आकाश कर लेंगे आकाश और शब्द उसमें घटाएंगे पहले विवाद अध्यास शब्दाह। आकाश समवाय नई समवायि समवाय तत् शब्दाकाश रक्स कहते हैं विवादास्पद आस शब्द आसरे शब्द आ पक्ष का वर्ण समूह बहुत सारे शब्द शब्द तो अनेक हैं लेकिन उसका आश्रय आकाश एक अब एक संबंधी में इन सब का समवाय एक ही मानना पड़ेगा संवाय संवाय से के के के के सारे के है। वो हैं। हैं। हैं? कर रहे अनेक जो शब्दों कैसे हैं? आकाश नहीं आकाश के द्वारा ही सब संवायी हो जाएंगे। उनके अलग अलग अलग अनेक संवाय मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद आकाश वैसे आश्रय क्या है एक है कि अनेक है वो? वो एक है, अनेक तो है नहीं ये अनेक आकाश होता तो अनेक शब्द होते फिर इस आकाश ये शब्द उस आकाश को को शब्द, उस आकाश शब्द करता हुआ अलग अलग आकाश है अलग अलग शब्द हैं। तो है तो प्रत्येक निरूपिता समवाय संबंधी कौन होगा अनेक शब्द हो सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है तो पूर्व पक्षी कता है समय से एकत्र वस्तु संकर प्रसंग से अरे आकाश निरूपित समवाय घ में आकाश ट में है? दो अलग नहीं है तो जो समय घ का बोध कराया वही समय ट का बोध कराएगा कभी कभी घ का बोध करा दे आपस में कर देगा दे वो एक ही समय रहेगा तो आकाश में कि आकाश में रहने वाला समवाय संबंध के द्वारा ही आप घ को पकड़ा और आकाश में रहने वाला समय संबंध से विद्यमान वहां को पकड़ा अभी कोई जरूरी पहले घा को बाद में टे बाद पकड़ ले तो समवाय तो वही है ना कि दो समय तो है नहीं अलग अलग एक दो होता फिर कह सकते पहला ये में क्रम कर देते। आकाश में घ बोधक समय टवाय दो होता कम कहतेमान जो घोधक समय पहले उपस्थित होता है फिर बाद में टोधक समय पहले उपस्थित होगा अत्य घ आप एक समय मान रहे हो ना एक समय अपनी मर्जी कभी इधर कभी उधर कर दे तब क्या होगा उल्टा पुलटा शब्दों के ज्ञान होने लग जाएंगे तब क्योंकि प्रतियोगी और अनुयोगिका भेद से सारी व्यवस्था बन जाती है प्रतियोगी और अनियोगी का भेद से सारी व्यवस्था बन जाती है घट पद को आकांक्षा है अट्टा पद को पद की आकांक्षा है ना? ये तो आकांक्षा क्या है? तो पद से पदांत एक पद को दूसरे पद की अभाव में, जो अनुवे के उसी का नाम आकांक्षा होता है अतव यहाँ पर प्रतियोगी और अनुयोगी के भेद के द्वारा हम सारी व्यवस्था दे सकते हैं अत अलग पदार्थों में शांक्र दोष नहीं होगा गुण और गुण आदि को रखने के लिए ही हम समय की स्थिति कर रहे हैं गुणगुणियों का व्यवस्था करने के लिए ही समय माना जा रहा है वे के के माने बिना विश्व शांकर उल्टा अब अनियोगी प्रतियोगी विधेयक आप नियमन कर सकते हैं पृथ्वी समय निर्पिता ही गंधवा करती है कह देंगे अनपिता गंध नहीं हो सकती नियामन कर रहे हैं समय ना होता जन्म में भी गंध हो जाता आकाश में भी गंध हो जाता कहीं भी कुछ भी हो सकता था एंड हमने का संबंध को निश्चय कर दिया किस अनियोगी का किस प्रतियोगी के साथ कैसे संबंध हुआ करता है व्यवस्था देने के लिए हमने समय माना हुआ है अतएव सागत में नहीं हो सकता लेकिन एक भिन्न स्वभाव अन्य नहीं एक वस्तु के अंदर वाला है है है है वस्तु घट में रूप भी भी भी रस गंध स्पर्श भी है घट में रहने वाला आप एक समय मान ले आश्रय में वह समव गंध का भी बोध कराता है वही समव रस का भी बोध करा देगा वही समव स्पर्श का विबोध करा देगा एक ही समय मान लेंगे फिर यह समस्या होगा घट में विद्यमान आश्रय विद्यमान एक समवाय अनेकों के साथ जब जोड़ेगा आपको अनेक स्वभाव मानना पड़ेगा किनारे गंगा दास जमुना के दास हो जाए बदलते रहने वाला मानना पड़ेगा समवाय गंग से जुड़ेगा तो अलग ढंग का समय हो जाएगा इधर जुटेगा तो अलग ढंग का संवाय हो जाएगा अलग अलग ढंग की समय माननी पड़ जाएगी ना एक वस्तु का अनेक स्वभाव मानना पड़ जाएगी आपत्ति सिद्धांत है ये भी आपत्ति नहीं दे सकते है। क्योंकि है क्या? है? है वो जब है नहीं तो उसको है उसको स्वभाव निर्णय कैसे करो अनेक स्वभाव है इसीलिए जो व्यवस्था के लिए माना जा रहा है जैसी है व्यवहार उनको दिख रहा है उसके आधार पर उसकी व्यवस्था मानेंगे अतएव घट में विद्यमान सबको को, को, सब को जब बोध कराता है हम क्या कहेंगे हम उसमें निरूपित घटनिष्ट अनुपरूपित समाय समुदाचन प्रतियोगिताक में अलग अलग हो जाएगा वो क्योंकि घट का रूप के साथ और अनियोगी को प्रतिकोण है घट अनियोगी रूप प्रतियोगी और घट और गंध के बीच में प्रतियोगी बदल गया ना कह बदल गया कि नहीं बदल गया अगर घट में रहने समय भले वही हो प्रतियोगी बदल गया प्रतियोगी बदल रहा है समय नहीं बदल रहा है ना समय का स्वभाव बदलने की जरूरत है न समय को अनेक मानने की जरूरत नहीं क्यों प्रतियोगी बदलते जाओ चीज वही है उसके सामने सबका जोड़ते जाएगा सबके साथ जोड़ जाएगा इसलिए कहते हैं कि भाई चित्र रूपव तथा एक स्वभाव जो चित्र रूप होता है था वो तो एक है कि नहीं अनेक है चित्रूप। अनेक। है चित्रूप चित्ररूप एक है उसका नाम रख दिया चित्ररूपम जिसमें अनेक रूप मिला हुआ उसका एक विलक्षण नाम हो गया चित्ररूप अनेक रस मिल गया पता नहीं चल रही है कि वो है कि वो है कि यह क्या है सारा स्वाद पता चल रहा है तब क्या कहेंगे फ्रेंड चित्र रस वाला चित्र रस नाम का एक एकत्व माने माना एक है सप्तम रूप का नाम चित्र रूप सप्तम रस का नाम चित्र रस इसे नहीं है सप्तरस नहीं है छह तो है ही है सारी दुनिया जो मानती है और छो में से कुछ को इधर उधर कर दो तो सात आ जाएगा जिसका नाम है रसम नहीं है <laughs> रसम नहीं है है का रस नाम के लेते हैं वो वो एक होता है, वो उसके अंदर अनेकों मिला हुआ है। को मिला हुआ स्थिति में उसका एक नया नाम रख दिया और उसमें एकत्व स्वीकार आप करते हुए था यहाँ पर भी आपको समवाय में एकत्र मानना पड़ेगा एवं कल्पना हुआ, संवाय से और हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे बड़े भाई नहीं स्वीकार करते हैं इसे क्वचित परिणाम अन्य दार्शनिक के तो द्वारा भी इस बात का स्वीकार किया हुआ है तो तत्सवाय से तो नित्यत्म एक है जो नित्य मानना पड़ेगा क्योंकि आप कहते हैं आप ऐसा मान रहे हैं कल्पना कर ले रहे हो एकत्र तो नित्यत्व वगैरह अनुमान से सिद्ध कर दिया ऐसा स्वभाव कहते हो तो एक ही स्वभाव वाला होता है क्यों आपने कर दिया कारण यह है इसकी अनेक किसी भी चीज की स्वभाव का निश्चय करने के लिए हमारे अनुभव होना चाहिए यदि हमारा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष के आधार पर उसे अनेक स्वभाव पता चलता है तो उस वस्तु का अनेक स्वभाव आने जाएगी और जिस वस्तु का किसी को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा तो स्वभाव अनेक कैसे करेगा एक स्वभाव मानना पड़ेगा अरे उस स्वभाव का वर्णन नहीं कर सकते अमुख स्वभाव वाला ही नहीं कर सकते कहना पड़े स्वभाव वाला होता है कहते कि देखो आप कर रहे है वो? प्रत्यक्षोन वो हमारा प्रदेश का विषय नहीं होता असम प्रत्यक्ष अप्रति हम लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाले और अप्रत वस्तुओं के बीच का संबंध है वो हम लोग का प्रत्यक्ष कौन होता है शब्द प्रत्यक्ष होता है नाकाश प्रत्यक्ष होता है क्या और शब्द और आकाश के बीच का संबंध तो है दूसरे संबंधी का प्रत्यक्ष तो तो हो गया शब्द कहा रहता है आकाश रूपी समाय संबंध देना वह आकाश तो प्रत्यक्ष होता नहीं है तब इन दोनों के संबंध मेरे को देखने को मिलेगा दोनों संबंधी दिखाई दे तो बीच का संबंध भी हमें दिखाई देगा रूप दिख रहा है लेकिन यह बात ले रूप में, में कैसे बोल पाओगे घट रूप में सीमित नहीं है ना ऐसी भी गुणी है जो अप्रत्यक्ष होते हैं लेकिन गुण उनका प्रत्यक्ष हो रहा है तो फिर उन दोनों के बीच संबंध आप अनुभव जब नहीं कर सकते हो और निर्णय कैसे लोग इसके के बारे कल्पना करना पड़ता है वे एक अनुभव हमारे प्रत्यक्ष के विषय नहीं हो सकता क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष बुद्धा जो शब्द और अप्रत्यक्षा आकाश इन दोनों के बीच का वो संबंध होने से संबंधित घट आकाश संबंध कह रहे जैसे घट और आकाश के बीच में विद्यमान संयोग आप देख सकते हो यदि आपको कहना तो पड़ता है संयोग है क्यों घट घट्रव्य है आकाश आकाश्य द्रव्य बीच में संयोग होता है इस तर्क के आधार पर आप दोनों के संयोग तो कह सकते हो लेकिन संयोग को देख नहीं सकते प्रत्यक्ष नहीं कर सकता कोई उसी प्रकार यहाँ पर शब्द और आकाश के तो बीच संबंध है यह मानना तो पड़ेगा दिखाई देगा ये नहीं मान सकते और वहां घट द्रव्य थे गुणगुणित अब समय का लक्षण करते नित्य संबंध समवाय समय के क्या लक्षण है नित्य संबंध संबंध समवाया निर्णय हुआ अनुभव सबको मालूम है घटे रूप में करते। करते यह प्रत्यय विषयी भाव यह प्रत्यव प्रत्य पंतुष पट इत्याक जो हमारा वस्तु में कार्य की वृत्तिता का व्यवहार है वही निमित्त है इस संबंध के निश्चित पढ़ने हिंदी में अगला प्रश्न में ना पंक्ति एक पंक्ति ऊपर के नीचे के ऊपर छप गया उल्टा छप गया 131 सौ इकतीस प्रश्न में दूसरा पंक्ति है ना वो ऊपर होना चाहिए वो पहला पंक्ति नीचे आना चाहिए। ये देखो हिंदी पढ़ी पूर्व प्रश्न का अंतिम पंक्ति से क्योंकि वह प्रत्यक्ष मान शब्द और को आकाश का संबंध है घट और आकाश का संबंध समय का लक्षण है तो ऊपर जाना पड़ेगा नित्य संबंध समय यह प्रतिविशी भाव वैशिषिकाचार्य अब तिथ्र पंक्ति में सूत्रकार महर्षि कणाल कहते हैं यह इदम यद कार्य करण कारण यो सदम यह इदम यह, यह, यह, यह, यह, यह है इस प्रकार से जब कार्य और कांड के बीच जो प्रत्यय होता है वह ज्ञान के पीछे कांड कौन है है। सात दो छब्बीस अर्थात यह तंतुषु पटहा यह कपाले घटहा यह तंतुषु पटहा यह कपाले यो पटहा घटाह इत्यादि जो, जो ज्ञान है यही प्रमाण है ऐसा उन्होंने कहा है इस प्रकार से सात जो पदार्थों में से छह भाव पदार्थ का विचार पूरा हो जाता है अब सात है पदार्थ अभाव पदार्थ का निर्पण करते हैं प्राभा कर अभाव को मानते ही नहीं वाले अभाव आदि को मानते नहीं है अब उनके साथ शुरू करेंगे अभाव होता है या नहीं होता विचार करो यदि शब्द क्या वाला प्रयोग नाश इस शब्द के विषय क्या है शब्द बोध वस्तु क्या है नास्ति पद बोध पद वाच्य वस्तु क्या है ऐसे जब पूछते हैं तब तो प्रभाकर क्या कहते हैं नास्तिक प्रत्यय वेद्यमानी त्वया न त्वया मे त्वया प्रभाकरण न इष्ट आप प्रभाकर के द्वारा नास्ति इस प्रत्येकर वेद्य पू विद्यमान अभाव वक्तुम उचित हम उस अभाव को नहीं मानेंगे नास्ति इत्याक जो शब्द प्रयोग होने पर होने वाला जो ज्ञान है उसका विषय रूपेण प्रेरित होने वाला अभाव हम मानना नहीं चाहते हैं ऐसे आप प्राप्त का कहना उचित नहीं है न क्यों वो क्या मानता है फिर वहां पर वो कहता है केवल ज्ञान चश्मा प्रभगतमी वो क्या कहता है अस्मा भी नहीं आता परि प्राभा प्राभाकर उनके चेरों के द्वारा क्या माना जाता है वह घटा भावत भूजन जो आप कहते हो ना वो तो गलत बोलते हो आप ऐसा प्रतीति होती नहीं घटा भाव भूजन वहां जो प्रती हो रहा है भूतल मात्र का प्रती होता है केवल भूतल ज्ञान घटादी भाव पदार्थ निरपेक्ष केवल भूतल ज्ञान का नाम केवल ज्ञान यहां केवल ज्ञान का तत्व केवल बोधल ज्ञान होता है घटादी भाव पदार्थों का निरपेक्ष भूता केवल बोधल ज्ञान होता है हम लोगों के द्वारा किस शब्द किंचित नास्ती ये सुनने सुनकर किस चीज का ज्ञान हो रहा है केवल बोधल ज्ञान होता है घटा ज्ञान नहीं होता उनका तब कुछ हद तक भी ठीक है उनका गाना है तो घटाभाव क्यों देख रहे हो भूतल यहाँ पटाभाव नहीं है मठा भाव नहीं है क्या? है? सबका ना? सब नाम गिनाओ कर घटा भावत भी पटा भाव मठा भावत भी अमु का भावत अमुका भाव सारे क्या गिना हुँ? जितने भी हो सकता है यही क्यों ले रहे हो इसे के द्वारा कहता है घटारी भाव निरपेक्ष, केवल ज्ञान होता है, होता है से। तब सिद्धांत कहता निरपेक्षता तदपि विकल्प दूषणियम उसका विकल्प पूछो अच्छा आए बताओ ये भूतल में इस विकल्प का अर्थ होगा अब नास्तिक शब्द का अर्थ हो गए ना अब नास्ती शब्द का अर्थ क्या कर दिए भूतड़म फिर भूतल शब्द का होगा समस्या होगी ना अब नास्ती पद बांध लो यहाँ खड़े होकर नास्ती तो भूतड़म आपको ज्ञान हो गया उसको देखकर बोल दिया नास्ती तो उस नास्तिक शब्द गर्थ क्या हो जाएगा भित्ती है आपको देखकर बोला नास्ती तो क्या हो जाएगा फिर आदमी नास्ती शब्द अर्थ जाएगा अमुक पुरुष नास्ता क्या अर्थ है फिर? कोई अर्थ नहीं शब्द का एक निश्चित वाच्यार्थ कुछ भी नहीं रह गया कभी भूतल कभी भि कभी आदमी कभी कुछ कभी कुछ हो जाएगा अतएव जब पूछेंगे नास्तिक शब्द न कि भूतल में प्रतीत होता तो है नास्तिक शब्द का वाच्यार्थ भूतल नहीं हो सकता फिर भूतल शब्द क्या होगा या तो फिर नास्तिक और भूतल शब्द प्रयाची है भूतल अर्थ को बता है इसे शब्द का भूतल तो हो नहीं सकता रूपेण केवल भूतल का ज्ञान होना असंभव है क्यों, क्यों कि और भूतल दोनों शब्द भूतल रूप पदार्थ को बताने के लिए पर्यायवाचिका की आपत्ति हो जाएगी और अन्यत्र विचार भी होगा यदि वही नास्त को भित्ती पर मैं बोल रहा हो तो अश्विन भित्तल धर्म नास्ती प्रो कर दिया तो को देखो को देखोगे तुम नहीं दृष्टम भवदे तापन चित अभावी हमने यहां देखा मन में कुछ चीज ढूंढते हुए देखा है ना ऐसे करते नास्तिक ऐसे थोड़ा बोल रहे हैं अरे आदमी कहीं भी कि किसी के अभाव को बोलने जा रहा हो कहीं कोई चीज ढूंढने गया वो चीज नहीं मिली तो वो क्या कहेगा वहां उसका अभाव कहेगा केवल ऐसे नास्ते करके तो पागल तो है, है? तो पागल है ऐसे नास्ते नास्ते चला ऐसा नहीं हो सकता है घटो नास्ती भोलेगा केवल नास्ती कोई बोली नहीं गया सकता चीज पूछा गया उसके नासी जवाब देगा अत्र घटो अस्थि किम तो के उसका क्या है लेकिन घटो नास्ती लेना पड़ेगा अतः केवल नास्त शब्द का कुछ वाच्या तो हो नहीं सकता नास्त शब्द सदा सब प्रतियोगी की होने के नाते प्रतियोगी अपेक्ष भूतल में यदि अभाव ग्रहण होगा सर्वाभाव का भी ग्रहण हो नहीं सकता भले सर्वाभाव है लेकिन सर्वाभाव ग्रहण नहीं होगा का अभाव ग्रहण होगा और जिस प्रतियोगिता की अपेक्षा थी अपेक्षा को लेकर के ही अभाव होता है अगर हमारे मन में कोई दोष नहीं दूषण दूषित करना सिद्ध करते हैं कैसे देखो पतनादिक कार्य पतनादिक कार। कोई भी कार्य संसार में ले लो वो कैसा होता है प्रतिबंध का भाव उत्पाद का कारण आज देव उत्पाद्य कार्यपादाधि प्रतिबंध का भाव रूपी उत्पादक का कारण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। अभाव को, को है अभाव को कारण कोटी मिलाया अभाव को कारण मानना ही पड़ेगा जब अभाव कारण है तो इस पर वस्तु है कौन सा अभाव कारण है कोई भी कार्य के प्रति प्रतिबंध का कोई भी कार्य होता है संसार में वहां प्रतिबंधक का अभाव ही कारण होता है दाह है हाँ लकड़ी जल रहा है पानी नहीं है तब जल रहा है पानी इसका प्रतिबंधक है जल रूपी प्रतिबंधक के अभाव में ही दाह हो सकता है निकल जाएगा जल होगा तो इसीलिए सकल कार्यों के प्रति कारण अंतर्गत विद्यमान प्रतिबंधक अभाव की सिद्धि के लिए अभाव को तो दबाना पड़ेगा ना अभाव पदार्थ मानने बिना संसार में कोई कार्य ही नहीं अति वप्तम पदार्थ अभाव को मानना ही पड़ेगा क्योंकि अभाव बिना कौन सा कार्य हो रहा है हर चीज में प्रतिबंध का भाव देखना पड़ता है हर चीज जीना है तो प्रतिबंध का भाव है। मरने के लिए भी प्रतिबंध का भाव जरूरी है अरे कर्मशेष है वो प्रतिबंधक है ना ना मरोग कहां से कर्मशेष बाकी है ना कर्मशेष ही मृत्यु में प्रतिबंधक हो जाता है वो कहानी पढ़ा था कभी बड़ा रोचक थी बड़ा अच्छा लग रहा था इसमें पढ़ा था एक बार एक आदमी मर गया लोग जो है ले गए उसको बैठाने पर इस बीच यमराज जी की यहाँ उसको प्रस्तुत कर दिया तो टाइम लगता है ना मर तुरंत तो नहीं ले जाते ना घर में रखा हुआ है सात आठ घंटे लग जाते हैं उसके शाम को ले जा रहे हैं इस बीच दरबार छोड़ो तब तक मुर्दा वहां स्मशान घाटे पहुंच हुआ था भाई हम देख ढूंढे ढूंढे पता लग रही है स्मशान में तुमने तो तुझको आछ फोड़ दिया और चिंता हो गया खड़ा स्मशान में उठ के बैठ गया घट करके बोलने लगा अरे भाई प्यास लगी मेरे को ऐसा चाय पिलाओ अच्छी तरह से बढ़िया चाय पिला, पिला। का जा। पता नहीं कैसे जिंदा हो गया क्या है चलो मांग रहे पास में किस दुकान से चाय चू बनवाई एक लोटा भर के चाय पिया उसने बड़े मजे में चाय पिला से पीते पीते प्यास हो गया तो इसमें पहाड़ ही बना कोटा तो पूरी हुई प्रतिबंध था ना यहाज जी ने डांड का तुम तो लोग इतना भी ध्यान नहीं दिया अभी उसके चाय पीने को छोड़ना चाहिए था ना डॉक्टर इंजेक्शन नहीं दी थी अस्पताल में जैसे नींद में सो गया था इन्होंने केवल घड़ी के हिसाब से जो है उठा कर दिया है अब ये नहीं देखा कि कर्मशेष भी तो है केवल घड़ी मत देखो भाई बोल डॉक्टर ने बेहस कर रखे हैं तो होश आएगा चाय पिएगा उसके बाद मरेगा तब लाना चाहिए था तुम पहले लाए इन एडवांस लंबी कहानी हो लेकिन इसको सुना दिया बड़ा अच्छा लगा देखो कर्म सिद्धांत जबरदस्त है जब तक तो उतना कोटा है उसका कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकता कोटा पूरी कोई जैसी भी सुरक्षा में तुम जिंदे रहो मार डाले बेचर भुट्टो मार दी क्या है सारी सुरक्षा के बीच इंदिरा गांधी मारेगी उसकी सुरक्षा गार्डों ने डाग दी गोली गार्ड लो गो तो सुरक्षा में थे कार में उसी के साथ मारी गार्ड उसको तो बॉडीगार्ड दूसरा आत्मघाती व्यक्ति ने आया गोलियां चलाई फिर मोटरसाइकिल गाड़ी के सामने करा और बटन दबा लिया फोड़ चेंग। चेंग। पता नहीं चले कौन गया अलकायदा ने बोल दिया हम नहीं दिया हम नहीं कराया ऐसा क्योंकि अमेरिका से मिलकर के अमर लादिन के खिलाफ काम कर रही थी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री बन जाती है तो खत्म का मतलब बिना प्रतिबंध खत्म खत्म हो है उसकी अंजल हुआ, कर्म है, वो कर्म से हुआ वो जाना है वो आत्मघाती बने जब फटीफाट बने जब कोई बने बैठे बैठे हंसते मरने वाले भी हमने देखा हंसते प्रतिबंध का अभाव होना जरूरी है कोई भी कार्य मृत्यु रूपाकारी हो चाहे जन्म रूपकारी हो चाहे कोई भी कार्य खाना पीना सोना होना हर कार्य के प्रति प्रतिबंध का अभाव कारण ये सारी सिद्धांत वाले सभी दर्शन वाले मानते हैं इसलिए अभाव को मानना ही पड़ेगा अभाव भी पदार्थ माने बिना प्रतिबंध भाव नाम का कहां चीज कारण बन जाएगा सकल कार्य के प्रति पतनाजी असमवाय का पदाधिकारी कैसे है प्रतिबंध का अभाव रूपी उत्पादक का कार्य कार्य के उत्पादक का कारणों में से एक कारण का नाम क्या है प्रतिबंध का अभाव रूपा उत्पादक कारणों के द्वारा ही उत्पन्न हुआ करता है कार्य होने से दाह के समान अतएव केदार सम्मान के द्वारा प्रतिबंध का अभाव सिद्ध हुई प्रतिबंध भाव सिद्ध होने से अभाव की सिद्धि हो गई अतव हमारा सप्तम पदार्थ अभाव सिद्ध हो गया